यथार्थ शरणागति का स्वरूप पंडित राम किंकर उपाध्याय चल उ घुनायक पनोरथ बहुमन माहे देखी हूँ जाय चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता जे पद परसे तरी दंडक दंडकानन पावन कारी जे पद जनक सुतावुर लाए कपट कुरंग संग धर धाये सर सरोज पद जे अहो भाग्य में जिन पायन के पादु कन्हे भरत रहे मन ते बिलोक हव इन अजाय परम श्रद्धे स्वामी सत्यरूपानंदी महाराज अन्य समुपस्थित वृंद भावुक श्रोतागण एवं भक्तिमती माताओं आप सब के चरणों में मैं नमन करता हूं मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली अनुभव करता हूं कि प्रारंभ से ही बाल का, बाल्यकाल से ही संतों की कृपा मुझे प्राप्त होती रही है इस कृपा को मैं बहुत प्रभु की अहतुकी कृपा के रूप में देखता हूं परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज जो कुछ कह रहे थे वह तो उनके संतत्व का ही परिचायक है इतनी निरभिमानता अत्यंत दुर्लभ है जहाँ त्याग वैराग्य और सारा जीवन ही समर्पित हो वहाँ पर बहुधा अपनी विशिष्टता का एक सात्विक अभिमान पाया जाता है पर श्रद्धे स्वामी जी महाराज तो इतने विनम्र हैं मैं तो स्वयं अपने आप में अनुभव करता हूँ वे स्वयं अपने आप में एक दिव्य अनुभूति है वे जब अपने प्रश्नों की बात कर रहे थे तो मुझे रामायण की एक बात ध्यान में आई जब पक्षीराज गरुण अपना एक संशय लेकर कागभूसुंडी जी के पास गए तो कागभूसुंडी जी ने यह सोचा कि पक्षीराज को भ्रम हो गया है और वे मेरे पास आए हैं किंतु क्या यह बात सही हो सकती है तब कागभूसुंडी जी ने गरुण जी से कहा कि आप मुझसे अधिक ज्ञानी हैं भक्त हैं पर आप यहाँ क्यों आए हैं क्या मुझे आपसे अधिक पता है यह बड़ी विचित्र बात उन्होंने कही आप तो कह रहे हैं कि मैं संशयग्रस्त होकर आया हुआ हूँ पर मुझे प्रभु ने बता दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है पठाई खगपति तो रघुपति प्रभु ने मुझे बड़प्पन देने के लिए ही यह एक नाट्य रचा है और ऐसा प्रस्तुत किया है कि आप मोहग्रस्त संशयग्रस्त हो गए हैं इस तरह से प्रभु ने आपके माध्यम से मुझे एक बड़प्पन प्रदान किया और प्रभु के चरित्र को सुनाने का अवसर प्रदान किया वही पंक्ति यह कौवा भी दोहराना चाहेगा सद्य स्वामी जी जब जिज्ञासु के रूप में अपनी बात रखते हैं तो वह वस्तुतः आपके स्वरूप के अनुरूप ही है इसके लिए मैं आपके प्रति हार्दिक साधुवाद प्रकट करता हूँ सद्य स्वामी जी महाराज ने पूर्व वर्ष में जो प्रसंग चल रहा था उसी का उल्लेख किया वह तो व्यास पद्धति है वक्ता तो व्यास है और स्वामी जी ने उसे समास में कहा है अनुरूप इसलिए महाराज जी ने जो प्रश्न रखे हैं उसके संबंध में आपके समक्ष कुछ बातें रखने की चेष्टा की जाएगी स्वामी जी ने यह बात मुझसे मध्यान्ह में ही कही थी पर प्रसंग का चुनाव नहीं हुआ था मैं स्वयं भी नहीं कर पाया था अभी मैं यहाँ से कुछ दूर परिभ्रमण करने के लिए गया था तो हमारे डॉक्टर नवनीत ने एक कैसेट लगा दी और संयोग से वह विभीषण शरणागति की थी तो लगा कि शायद इस प्रसंग का चुनाव करने के लिए ही इस परिभ्रमण की योजना बनी सुगद आश्चर्य तब हुआ जब अचानक ही मैंने रामायण को खोला तो ठीक वही विभीषण शरणागति का प्रसंग ही खुल गया तो इसे यूँ कह सकते हैं कि मूल सूत्र प्रश्न का स्वामी जी ने दिया और प्रसंग प्रभु ने चुन दिया यंत्र को तो बोलना ही है तो आइए इस प्रसंग को केंद्र बनाकर व्यक्ति और साधक के जीवन में जो समस्याएं आती है उस पर दृष्टि डालने की चेष्टा की जाए विभीषण को गोस्वामी जी ने जो संज्ञा दी वह संज्ञा बड़े महत्व की है इतिहास में विभीषण लंकाधिपति रावण का छोटा भाई है विश्ववा मुनि का पुत्र है पर गोस्वामी जी विनय पत्रिका में स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि लंकाधिपति रावण का भाई विभीषण तो इतिहास का सत्य है पर संसार के जो समस्त जीव हैं वे विभीषण ही हैं विभीषण मानो मूर्तिमान जीव है विभीषण की जो समस्या है वह हम सब की समस्या है उन सब समस्याओं का समाधान जिस रूप में प्रस्तुत किया गया आइए उस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें विभीषण की स्थिति यह है कि वह समुद्र से घिरी हुई लंका में निवास करता है रावण का छोटा भाई है पर रावण से उसकी प्रवृत्तियाँ भिन्न है रावण का जो जीवन दर्शन है वह वा भोगवादी दर्शन है रावण बड़ा पंडित और बड़ा तपस्वी भी है अनेक विशेषताओं से युक्त होते हुए भी अगर वह योगी भी है तो लक्ष्य उसका भोग है रावण का जीवन दर्शन मूलतः भोगवादी जीवन दर्शन ही है वह भोग के लिए ही तपस्या करता है योगाभ्यास भी करता है वह इस योगाभ्यास की प्रक्रिया में कितने आगे बढ़ जाता है इसका संकेत आपको रावण के उस संदर्भ में मिलेगा जब लंका में युद्ध हो रहा है तिजटा श्री जी को युद्ध का समाचार दिया करती थी श्री सीता जी की यह धारणा थी कि सभी योद्धा मारे जा चुके हैं और केवल रावण ही शेष है अब तो युद्ध समाप्त ही होने वाला है प्रभु के बाण तो अमोघ हैं और रावण की मृत्यु अनिवार्य है पर एक दिन दो दिन तीन दिन पर दिन व्यतीत होते गए और रावण की मृत्यु का समाचार नहीं मिला श्री सीता जी की व्याकुलता की कोई सीमा नहीं रही उन्होंने त्रिजता से कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि रावण अगर अब भी जीवित है तो वह मेरे दुर्भाग्य ही के कारण होगा जिस दैव ने लक्ष्मण के लिए मेरे द्वारा खटुकतियों का प्रयोग कराया जिस दैव ने अंतकरण में मृग के लिए प्रलोभन उत्पन्न कर दिया अगर वही दैव विपरीत हो रावण को जीवित रखा है मृत्यु नहीं होने दे रहा है तो इसे मेरा दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए किंतु त्रिजता ने जो उत्तर दिया उससे यह पता चलता है कि सचमुच रावण में कितनी क्षमता थी योगियों के द्वारा जिस मन और बुद्धि की जिन समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करने की चेष्टा की जाती है योगी जो मन को केंद्र बनाकर मन को एकाग्र करता है वह क्षमता रावण में किस सीमा तक थी इसका परिचय वहाँ मिलता है साधारणतया आज जिनको उच्च कोटि के योगी की संख्या दी जाती है उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती त्रिजटा ने श्री सीता जी से कहा कि आप जो कह रहे हैं कि आपके दुर्भाग्य से रावण की मृत्यु नहीं हो रही है तो वह सत्य नहीं है पर रावण की मृत्यु न होने में आप ही कारण हैं। उसने जो सूत्र दिया वह बड़ा अद्भुत है त्रिजा ने सीताजी से कहा कि भगवान राम यद्यपि रावण की भुजाएं और सिर काट लेते हैं किंतु समस्या यह है कि रावण की भुजाएं और सिर बार बार उत्पन्न हो जाते हैं रावण की मृत्यु के लिए आवश्यक है कि श्री राम रावण के हृदय पर भी प्रहार करें यह हमारे आपके जीवन का भी सत्य है समस्या है श्रद्धे स्वामी जी ने जैसा संकेत किया कि व्यक्ति के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह बुद्धि से जानता है कि क्या सही है जो नहीं जानते उनकी बात जाने दें वह व्यक्ति तो अज्ञानी है जिसे ज्ञात नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए किंतु जिन्हें ज्ञात है क्या वे भी जाने हुए सत्य को जीवन में उतार पाते हैं क्या वे भी जिसे जानते हैं उसे जीवन में क्रियान्वित कर पाते हैं और उसका उत्तर यही है कि ऐसा होता नहीं है बुद्धिपूर्वक बात कही जाती है सुनी जाती है समझ में आती है पर ऐसा होते हुए भी यह समस्या अनादि काल से व्यक्ति के सामने आती रही है विशेष रूप से साधकों के सामने आती रही है कि जिसे हम जानते हैं उसे क्रियान्वित क्यों नहीं कर पाते अर्जुन ने भी यही संकेत किया उसने भगवान से यही कहा कि मैं नहीं समझ पाता कि व्यक्ति जानते हुए भी बुराई की ओर अग्रसर क्यों होता है ऐसा लगता है कि जैसे कोई बलपूर्वक उससे वह कार्य करा रहा है। अनिच्छन्न बलादिव नियोजितः गीता इसका कारण क्या है यह प्रश्न अर्जुन के सामने भी था और यो कहिए तो दुर्योधन के सामने भी था लेकिन दुर्योधन जैसे पात्र तो अपने आप को भुलावा देने की कला में निपुण होते ही हैं इस प्रकार के जो लोग होते हैं वे अपनी बुद्धि से अपनी दुर्बलता को ऐसा रूप दे देते हैं जिससे कहीं न कहीं यह सिद्ध कर देते हैं कि मैं तो निर्दोष हूँ दुर्योधन के संदर्भ में यह प्रसिद्ध श्लोक है उसने कहा जानामि धर्मम नचमे में मैं धर्म जानता हूँ पर उस दिशा में मेरी प्रवृत्ति नहीं है मैं जानता हूं कि यह अधर्म है पर उससे मैं छूट नहीं पाता दुर्योधन की इस बात का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को होता है पर दुर्योधन ने उसको नया मोड़ दे दिया उसने जो कहा वह वाक्य भी शास्त्र का ही है वह वाक्य भी जिस संदर्भ में जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है उसे कई लोग प्रस्तुत करते हैं उसमें संकेत यही है बार बार यह कहा गया भगवान कृष्ण भी यह कहते हैं ईश्वर सर्वभूता हृदय से अर्जुन तिषति भ्रामय सर्वभूता जंत्रारूढ़ाणी माया प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ईश्वर विराजमान है और वही संसार को नचा रहा है रामचरित मानस में भी यही वाक्य कहा गया है